श्रीमद्भगवद्गी अध्याय अध्या श्लोक संख्या 11 से 15 अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृष्णकृपमूर्ति श्री श्रीमद अभयचरणारिंद भक्तिवद्त स्वामीश्लूपुक के संस्थापकाचार्य केम अज्ञानीरां ज्ञाजनशलाकक्षुन्मील येन तस्में श्रीगुरा नम श्रीचतन मनोभम स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वदाक वंदेहमं श्रीगुर श्रीयुतपकमल श्रीगुरू वैष्णवां श्रीपमं साग्रजा सह गणरघुनाथ सजीव साइतम सवधूतम पिजनसहितैतन्यदेव श्रीराधापादान सह गणलिता श्री विशाखातांश श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनंद अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे तो पंद्रहवें श्लोक के ऊपर थोड़ी चर्चा की कीज आई थिंक पंद्रह श्लोक तो पूरा हो गया है भीमा करमावरी को दर तो जम के खाओ और जम जम काम काम मेहनत लगाओ जम के खाओ मेहनत लगाओ ये सूत्र है आपका ब्राह्मण के लिए अलग सूत्र है कम खाओ दिमाग लगाओ ब्राह्मण <laughs> लोग बहुत खाते थे। वो दिमाग लगाने वाले नहीं होते वो तो पुजारी लोग फेस्टिवल पे तो खा सकते फेस्टिवल की बात अलग है जाते तो श्राद्ध में जाते हैं तो खाते हैं। नहीं तो इंद्रिया नियंत्रण में नहीं होती क्योंकि खाए और शक्ति मिली वो शक्ति कहीं लगानी नहीं है केवल बुद्धि चलानी है बैठ, बैठा बैठने वाला जीवन ना तो इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहेगी जबकि जिसका जीवन कठोर परिश्रम करने का है उसको जम के खाना चाहिए और फिर शक्ति लगानी चाहिए भीम कर्मा होना चाहिए केवल जम के नहीं खाना चाहिए चार चार ऑप्शन है क्या था चिट्टी जैसा खाओ जैसा काम करो चीटी हाथी जैसा सबसे पहला इसने लास्ट वाला ऑप्शन क्या सबसे पहला था कि चीटी जैसा खाओ हाथी जैसा काम करो चीटी जैसा खाओ कम से कम ए, चीटी जितना काम करना है और चीटी जितना हाथी जितना खाओ हाथी जितना काम करना है और चिट्टी जितना हाथी जितना खाओ चिटी जितना काम करो कौन सा नहीं करना चाहिए लास्ट जितना जितना जितना जितना खाओ खाओ काम काम करो। जितना खाओ और जितना काम करो। वो है। ऐसा नहीं सकता। <laughs> क्यों नहीं हो सकता? <laughs> कौन करता है बता अर्जुन, नहीं? हम्म हम्म वो सोते ही नहीं थे फिजिकल वर्क की छोड़ो <laughs> खाते भी नहीं थे सोते भी नहीं थे बोलो <laughs> तो इसलिए जम के खाओ मेहनत लगाओ बहुत बड़े बड़े काम करने हैं क्या क्या काम बोले थे कुछ बेल चलाना बैल से बहुत बैल से बैल निकालना पानी निकालना, निकालना चलाना खेत में की जलाना, ये सब आ, हम बैल ऐसे बैठ लेंगे तो कटने अच्छा जाएंगे अच्छा जाएं। कटने जाएंगे और वो कटने जाने के जिम्मेदार कौन होंगे हम हम हम बैल नहीं चलाए उसको बैठाया रखा गाय भी जाती है उसका क्या गाय को भी मार सकते गाय को पालते हैं ना गाय का दूध नहीं लेंगे तो गायको मारने जाएंगे तो, पालते भी तो, तो, तो, तो, तो <laughs> ऐसा मतलब कुछ समाज में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं बना सकती की मतलब जो गाय तो वही कटने जाती है ना जो रास्ते में घूमती है पकड़ पकड़ के तो मतलब हर जैसे गुजरात उस, रोड की सारी गाय तो मतलब एक गोशाला एक गौशाला हो बड़ा बड़ा दूध नहीं देती दूध नहीं, नहीं देती तो क्या मरने से तो ठीक है ऐसे तो बहुत सारे पांजरपोल है ना अलग अलग उसमें रखने जाते हैं फिर भी ऐसे गाय छोड़ते रहते हैं क्या कह पांजरपुर पांजरपुर मतलब जहाँ पे ऐसी गाय जिनका कोई मालिक नहीं है वो उधर जाती है कटने कटने को जाती है। है? कटने को जाती जाती कहा पांजरपोल में नहीं मतलब उधर क्या पांजरपोल गायों को कटने से बचाने के लिए अच्छा। जिसका कोई मालिक नहीं है वो उधर चली जाए और दूध देती हो नहीं देती हो कैसी भी जी जे कैसी भी <laughs> भी छोटा पड़ता है ऐसा कुछ गई फिर दूसरी आ जाएगी ना ना इनपुट भी आता रहेगा गाय मतलब सिर्फ नाइड ऐसे क्या बोलते जाति वाति सब बिगड़ गया सब हो गया तो ये तो फिर तो कभी खत्म ही नहीं होगा उल्टा और ज्यादा बढ़ते रहेगा ये अच्छा गायों का अलग और बैलों का अलग है सब उस तरह से सांडों का अलग भी होता है जहाँ पे भी रखते अलग ही रखते हैं वो पांजरपोल वाले बस रखते हैं उनको जीवन के लिए बस उतना ही वो लोग उधर दूध नहीं लेते ऐसा कुछ नहीं करते हैं नहीं ऐसा बोल नहीं रहा मैं पर जैसे रास्ते में भी कोई गाय है तो सांड तो रहता ही है तो फिर ऐसे तो एक गाय करीबन बीस, बीस बीस तो नहीं पर दस तो देती है बच्चे तो फिर वो एक से दस हो गए ना तो वैसे वो जो जगह है उसमें भी तो फिर ऐसे बढ़ते रहेगा ना कि उसमें जो गाय गया वो एक ही गाय है बस तो वो वहीं मरेगी मतलब पॉपुलेशन वहीं कम होती रहेगी ऐसा कहाँ पे पंजरपुर हाँ वहाँ पे तो लेके जाते फिर उधर ही रखते चारा पानी उनका खिलाते हैं बस खर्चा कहां से होता है वो डोनेशन से आता है अलग अलग ट्रस्ट सब पंजरपुर मेंटेन करती है लेकिन उसका जड़ है कि गाय जाति क्यों है पांजरपुर? क्या कारण है कोई ध्यान नहीं नहीं इसको चाहिए नहीं। हाँ मालिक है उसको नहीं चाहिए गाय इसलिए क्योंकि मालिक सब गौ सेवा छोड़ के दूसरी सेवा करने लग गए समझे ट्रैक्टर सेवा ट्रैक्टर सेवा एक बात है अभी मान लो कि आपके पिताजी आपके पिताजी के पास चार गाय है ठीक है ठीक है और आप जा रहे हो स्कूल में फिर आप गए कॉलेज में फिर आपको मिल गई नौकरी आपके घर की गायों का क्या होगा क्या होगा आप तो संभालोगे नहीं पिताजी कितना संभालेंगे खत्म पिताजी की उम्र भी समाप्त होगी ना तो? क्या करेंगे बेचेगा समझे तो ऐसे किसान और गाय पालने वाले सब कम होते जा रहे हैं जैसे पटेल एक बड़ा वर्ग है जो किसान था तो सब पटेल किसान ललित गोविंदु भी किसान थे घर पे उनके पिताजी की पूरी खेती अभी भी है क्या करते हैं? ललित गोविंदु के पिताजी खेती करते थे उन्होंने हीरो का बिजनेस कर लिया मान लीजिए तो वो किसान के परिवार जो उधर बढ़ने चाहिए वो सब इधर आ गए तो अभी खेती कौन कर रहा है कोई नहीं छूट गया जमीन ऐसे ही पड़ी है समझे ऐसे ही गाय पालने वाले तो ये ये पद्धति से समस्या हो रही है भारत में हर रोज तैतीस हजार किसान खेती छोड़ रहे हैं हर दिन कुछ शुरू नहीं कर रहा कुछ शुरू कर रहे हैं कितने लोग जाते वाला बहुत कम है जाने वाले ही जाना है गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि वो प्रोत्साहन है इंडस्ट्री की तरफ अब इधर ही इधर भी, इदर भी। यहाँ पे हम कितना पगार देंगे मजदूर खेती केवल किसान से नहीं होती मजदूर चाहिए सही वैश्य और शूद्र दोनों मिल खेती होती है ऐसा नहीं समझे खेती करने वाला वैश्य है बस ऐसा नहीं होता है दोनों मिल होती है क्षत्रियों तो अभी पगार कितनी हम तो इधर डेढ़ सौ भी देंगे और उधर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी खोल दिया तो तीन सौ तीन सौ रुपए और कोई हार्ड वर्क नहीं है गाड़ी में घूमो तो क्यों यहाँ आएगा कोई समझे अभी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को देखना चावल खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जरूरी है जीवन के लिए नहीं है तो भी उसकी वैल्यू ज्यादा कर दी तो इसलिए लोग क्या होते इस प्रकार की पॉलिसी रहती है गवर्नमेंट ने तो होता क्या है कि लोग जो वास्तविक आवश्यकता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए आकर्षित नहीं होते तो वास्तविक आवश्यकता उपज नहीं होती है और गलत चीजों में लग जाते जिसकी जो आवश्यकता नहीं है आजकल लोग उसी को मारते तो इसलिए लोग खेती छोड़ रहे हैं गायों को छोड़ रहे हैं आप मतलब बताए ना गुण गुण गुण पे कर रही खेती थी उनके पिताजी के तो ये रे के हाँ पे चले गए तो आप इसको गए जैसे कोई आ नहीं सकते कौन आ, आ, आ रहा है कोई नहीं आ रहा है क्यों क्योंकि आपको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पे गाड़ी घुमाने के 300 रुपए मिलेंगे रोज के और यहाँ पे 8 घंटा पावड़ा चलाने के 150 रुपए मिलेंगे तो आप क्या करोगे गाड़ी घुमाइए गाड़ी घुमाइए ना ये कारण समझे गाड़ी घुमा करके वो स्टेचू देखना उससे कोई पेट नहीं पलने वाला है किसी का सही समाज के लिए तो कोई एक वो को आवश्यकता थोड़ी ना जा करके देखना इन खाना तो आवश्यकता है ना लेकिन आवश्यकता उगाने के लिए लोग नहीं है <laughs> और दिखाने के लिए बहुत लोग हैं तो ऐसे समाज में खाने की कमी पड़ने वाली है और पड़ती है बहुत ही बड़ी समस्या है भारत की आज ये मतलब एक लॉजिक इनका समझ में नहीं आया मतलब गवर्नमेंट इंडिया जो भी ये लो एक तो उत्पादन बढ़ाने के लिए यूरिया डालते हैं। और पॉपुलेशन कम करने की बात पॉपुलेशन कम करने की बात करते हैं। तो सही है ना उत्पादन बढ़े और पॉपुलेशन घटे तो समृद्धि बढ़ेगी ना अरे नहीं पर पॉपुलेशन कम कर रहे और यूरिया डाल के भी और ज्यादा जितना चाहिए ना एक एकड़ में मान लीजिए तो उससे समृद्धि बढ़ेगी ना अभी देखिए पूरे भारत में मान, मान लीजिए कि कोई एक समाज में 100 आदमी है और उसमें 1000 किलो गेहूँ उग रहा है केवल ऐसे छोटे फिगर्स लिए ताकि आसान रहे कैलकुलेशन में 100 आदमी है 1000 किलो गेहूं उग रहा है ठीक है अभी आप 10 साल बाद ये 100 के हजार आदमी हो जाने वाले आप यदि नॉर्मली चलेंगे तो दस साल बाद सौ के हजार आदमी हो जाएंगे मान लीजिए मान ना भाई मान और ये जो उत्पादन है आपका आपकी थोड़ी तो जमीन वमीन बढ़ा करके भी आपका सौ से होगा हजार किलो मान लीजिए दस हजार हजार किलो नहीं, हजार लोग हो गए दस हजार किलो चाहिए होगा और हजार लोगों को चाहिए दस हजार लेकिन होगा हजार किलो इसलिए उसको घटा देंगे तो वो यहाँ ऐसा ही कि ना बाद की बात छोड़ो सौ आदमी है और हजार किलो है आपके पास तो आप यूरिया डाल के बड़ा होगे और आदमी घटाओगे तो एक आदमी को ज्यादा मिलेगा हाँ। ज्यादा मिलेगा वैसे भी यूरिया डाल इसलिए आदमी घटाएंगे तो और ज्यादा समझे तो वेस्ट हुआ ना हजार का दो कर दिया और सौ आदमी के पचास आदमी कर दिया तो एक को चालीस किलो मिला ना तो समृद्धि है ना ये चालीस तो किलो एक खा चा... गए थोड़ी उसको हाँ, थो। कुछ और करेगा ना वो हाँ। तो ही कह रहे हैं में क्या? चारी चारी में तो अरे नहीं एक तो क्या मैं। मैं को था था। मतलब ये तो वही बात हो गई ना अभी इतना साल इकट्ठा करी क्या करेगा वो जितनी तो जरूरत नहीं अभी मान लीजिए साल में सौ किलो चाहिए ये हम आपके पास चार सौ किलो तक ये हम ये हमने यहाँ पे ऐसे फ्रीज कर दिया की नहीं रहेंगे इसलिए आपको ऐसा लगा जमीन अभी ऐसा करते हैं सौ आदमी है आ, आ, हजार किलो आ रहा है ठीक है जमीन उतनी ही रह रही है और थोड़े समय बाद 100 के पांच सौ आदमी हो जाएंगे जरूरत है दस किलो की मिलेगा दो किलो नहीं आदमी मरेगी आदमी मरेंगे कम आएंगे जन्म टोटल थोड़ा जन्म होते थोड़ा दूसरा जन्म मरना की दोनों का बैलेंस करके ही बोल रहे हैं कि इतने होंगे मान लीजिए 100 के पांच हो गए लेकिन ये जमीन तो उतनी की उतनी है तो हजार ही मिल रहा है तो क्या होगा तो उसको घटा देंगे तो फिर अब मान तो इसलिए आदमी घटाओ प्रोडक्शन बढ़ाओ हाँ अभी देखिए अभी दो लोग तो बैलेंस हो गया ना अभी दो लोग जमीन एक ही कड़े मतलब उसमें टोटल आ रहा है मान लीजिए सौ किलो आ रहा है ठीक है दो लोग पचास पचास मिल गए पचास पचास पॉपुलेशन कम करने की बात करें तो दोनों का एक ही बच्चा हो ठीक है तो एक को सौ मिल गया ठीक है, है, हो ना। है? हो दो मर गए ऊपर वाले तुरंत थोड़ी मर जाएंगे अरे पर ठीक है चले ना हाँ एक हो गया ना तो एक, एक तो मिला। एक कैसे चलते रहेगा तो, तो, तो लाभ हो गया ना समृद्धि लाभ तो हो गया ना लाभ तो हो गया ना आपको पचास किलो तो खा नहीं पाएगा फिर जी नहीं वो तो आपने इस तरह से लिया इसलिए ना लेकिन अभी जितना पॉपुलेशन है सिर्फ खाएगा ही थोड़ी उतने के लिए उतनी जमीन है हमारे पास ने अभी इससे जमीन बढ़ा नहीं सकते तो ठीक है तो करना क्या होगा या तो पॉपुलेशन घटाओ यहाँ तो इसकी वो बढ़ाओ कम से कम पॉपुलेशन उतना रखो जितना है बढ़ाओ नहीं समझे बेच के फिर पैसे आएंगे तो उसका पिसाएंगे मसाला खरीदेगी सब भी तो बढ़ाओ तो तो तो नहीं ऐसा नहीं घट घटे तो अच्छा है लेकिन बढ़ाओ नहीं ऐसा करते हैं। चलिए वो तो अलग ही बात है अब सब लकड़ी ना खाते जितने भी लोग ऐसे ऐसे मिट्टी खाते मांस खाते तो मांस खाएगा मांस खाने वाला पशु भी कुछ खाता है ना तो जंगल में खाएगा जंगल, जंगल लगा है है। <laughs> चलो ठीक है वो अलग ही बात है तो हम यहाँ पे कैसे पहुँचे वो तो है अब बस यही गाय कैसे कटने जाती है पॉइंट आया था कि गाय को यदि उपयोग नहीं करेंगे बैल को उपयोग नहीं करेंगे तो कटने जाएंगे तो कटने के भागीदार हम होंगे तो काटिए क्या करते तो बेचते और उसके चमड़े ऐसी अलग अलग चीजें बनाते है। सारी गाय का माफ कम तो बहुत लोग मांस खाते हैं। ऐसा बोलते हैं ना मांस से ज्यादा हो चमड़े चमड़े चमड़े की ज्यादा वैल्यू है ठीक है तो ये एक है भीमकर्मा बिल्कुल दरअ और दूसरे और कुछ चीजें बताई थी भीमकर्मा क्या आपको और बहुत सारी चीजें करनी है एक दिया ही बताया था समृद्धि एक दिया ही बताया था कल किसके लिए आप लोगों के लिए कम से कम इतना तो होना चाहिए सात से आठ घंटा हाँ आठ घंटा मतलब सोना कम सोना कम मतलब सोना कम करना चाहिए और सेवा बढ़ाना चाहिए क्या था टारगेट दिया था कम कम से शुरुआत शुरुआत में छह से साढ़े सात से साढ़े सात घंटा सोने का था हाँ। से घंटे सोने का था। चे से चे चे चे से सा, चे चे और प्रयास करना है एक घंटा डाल दिया अपना। नहीं नहीं एक एक महीने में हर रोज नहीं एक एक महीने में नहीं एक-एक एकादशी में पंद्रह पंद्रह मिनट कम करना है प्रयास करना हाँ है कम से कम घंटा बच्चे कम धीरे धीरे नींद कम और काम ज्यादा और कहा टारगेट दिया था पहला फर्स्ट टारगेट आठ घंटे आठ घंटे तो कम से कम काम कर पाने चाहिए खेत का टाइम कहां से लाएंगे टाइम तो ऑलरेडी है ऑलरेडी तो सिर्फ खाते है बस और कुछ नहीं बाकी जो क्लास होते रात को थी। टाइम तो ऑलरेडी तो है देखो मैं खुद हैवी वर्क नहीं करता हूँ लेकिन खुद 9 घंटे की सेवा तो कम से कम करता हूँ रोज जो भी मेरा कार्य है अलग अलग तो समय तो है हमारा समय ज्यादा चला जाता है सोने सोने में और 10 10 10 15 15 15 पंद्रह मिनट इधर उधर करके काफी घंटे निकल जाते 10 10 देखो तो मैं साढ़े सात बजे जाता हूँ तो साढ़े बारह बजे आता हूँ ठीक है पांच घंटे हो गए सीधा एटस्ट्रेन और रात को साढ़े शाम को साढ़े पाँच से साढ़े आठ सुबह प्रसाद लेके निकल जाता हूँ हाँ। फिर, फिर शाम को साढ़े पांच से साढ़े आठ तो मीटिंग रहे आठ घंटा हो गया फिर इधर एक क्लास ले रहा हूं <laughs> तो एक घंटा वो नौ घंटा और फिर भी मेरे पास साढ़े से साढ़े पांच घंटे बचते और जब करने के लिए सुबह में डेढ़ घंटा किया तो उसमें से एक एक्चुअली यदि उसमें एक घंटा और मिलता है उसमें सेवा के लिए <laughs> तो दस घंटा तो निकल जाता है <laughs> जी काम का है। तो चाहिए ना हम रेस्ट नहीं होता है ये ये ही तो गलत धारणा है सब लोग हेवी वर्क करते रेस्ट नहीं होता आपको आदत पड़ गई गलत समझे रेस्ट मतलब बैठो थोड़ा कुछ रीडिंग कर लो वो रेस्ट ऐसा नहीं कि दोपहर में सोना है दोपहर में सोने वाले तो बीमार लोग होते हैं दुर्बलेरा घाम दुर्बलेरा घूम बलेरा घाम दुर्बले घूम दुर्बल लोग हैं वो दिन में सोते हैं अच्छे से मेहनत करो और फिर यदि दिन में सोते हो एक घंटा तो रात को देर से सो रात को नौ साढ़े बजा कुछ तो करना पड़ेगा ना कुछ तो करना होगा नहीं तो साढ़े आठ घंटे रोज सो दिन में कहा का आदमी है साढ़े आठ घंटे सोने वाला भगवत गीता में प्रूप छह घंटे से ज्यादा जो सोता है निश्चित रूप से तमोग में <laughs> साढ़े आठ घंटे थोड़ी ना सोते हैं अभी आप छोटे बच्चे नहीं रह गए कालिया कृष्ण जैसे की साढ़े घंटे दस घंटे सोना पड़े बड़े हो गए अभी तो छोटे बच्चे अभी जैसा किया वैसे रह जाओगे कल बताया था ना ये भी हम्म हम्म अठारह सोलह साल तक शरीर 85 परसेंट बढ़ जा, बन जाता है और सोलह से 22 तक और 15 परसेंट हो गया जो सेटिंग होना है हो गया उसके बाद तो मेंटेन ही करना है जो है वो हो गया और नहीं बढ़ेगा तो इसलिए अभी जैसा काम करोगे जिस प्रकार की आदतें करोगे वो जम जाएगी वो फिर आगे बहुत बदलेगी नहीं तो इसलिए अभी मेहनत करनी चाहिए अभी सोना कम करना चाहिए मेहनत करनी चाहिए तो ऐसा होगा नहीं तो पूरा जीवन बिजी बिजी नहीं लेजी आलसी रहेंगे ऐसा है ये तथ्य है। तो एक प्रश्न है, है। ऐसे बोलते हैं ना कि आठ घंटा सेवा करो इनपुटना इतना रहता नहीं है क्या इनपुट इतना नहीं रहता काम <laughs> अब ज्यादा इनपुट ले तो इसलिए कम सेवा हो रही है ज़्यादा? आलस हो जाता है इतने इनपुट में तो इससे भी ज्यादा सेवा करते हो अब जो भी अभी त्रिभंगन प्रूव कितना इनपुट लेते वो देख लीजिए मैं कितना देती हूँ गिन लेंगे चलिए ठीक है किसान कितना लेता है वो देख लीजिए किसान पांच रोटले तो खाता है बढ़िया दबा के पांच रोटले हाँ तो खा, खाओ आप भी पांच रोटले खाओ ऐसा बना है ना। तो रोटला बनाते है ना चलो एक घंटा आपको दिया रोटला बना लो सबके लिए एक एक रोटला दबा के खाओ ठीक है, थीक है? देखो जिसको इच्छा है उसको मार्ग प्राप्त होता है वेर देर इज अल देर इज अवे जिसको इच्छा नहीं है उसको हजार बहाने मिलेंगे अल्टीमेटली तो आप ही को आपका जीवन चलाना है ना कोई थोड़ी दामोदर दास आके आपका जीवन चलाने वाला है <laughs> सही हम तो सलाह दे सकते हैं बुढ़े बंदर की तरह कि ऐसा है ऐसा होगा फिर मुझे बोलना मत मेरा क्या जाने वाला है उसमें मुझे मत बोलना आपको ही समस्या होगी आगे जाके चले। चले मेहनत की होना चाहिए आलसी नहीं तो आलसी ही रह जाते हैं पूरे जीवन में और उससे नुकसान हमको ही होगा पहला टारगेट होना चाहिए आप लोगों का आठ घंटे दिन में कार्य करना है अपना ही कार्य करना है कहा किसी और का कार्य करना है इसलिए मैं इसको सेवा नहीं बोल रहा काम ही बोल रहा हूं हमको खुद खेती करनी है उससे हमारा ही परिवार चलने वाला है ना उस तरह से कार्य ही है हाँ उसको भगवान के मिशन की चेतना में करते हैं उसको आप सेवा बोल सकते हैं लेकिन सामान्य रूप से हम क्या सोचने लगते हैं सब सबको सेवा टेक दे दिया फिर हम अपना पिछवाड़ा धोते तो भी सोचते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं वो एक अपनी इंद्रिय तृप्ति को सेवा का नाम दे देते चेतना अपनी इंद्रिय तृप्ति को दे देते सेवा का नाम इसलिए मैं सेवा नहीं काम शब्दोंपयोग कर रहा हूँ कार्य वो यदि आप भगवान ईश्वर चेतना में करते हैं तो भगवान उसको सेवा गिनेंगे यदि आप ईश्वर चेतना में नहीं करते तो वो कार्य है अपने शरीर को यापन करने के लिए जो भगवान ने हमको दिया है एक नियत कर्म की तरह तो उस प्रकार से हम कर रहे हैं इसलिए उससे इनडायरेक्ट सेवा का फल मिलता है परोक्ष सेवा क्योंकि भगवान ने इस प्रकार से हमको जीने को बताया हम इस प्रकार से ही जिए इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त होती है उस प्रकार से और सेवा क्या है सेवा की चेतना क्या है मैं जो कर रहा हूं उसका सब फल मैं भगवान के लिए अर्पण कर रहा हूं ये सब मैं केवल भगवान के लिए कर रहा हूं अपने लिए कर ही नहीं रहा हूं ये सेवा की चेतना है समझे तो ये चेतना में अंतर है दोनों दूसरा है कि सेवा नाम आते ही लोग थोड़ा जी चुराते हैं बहुत कितनी सेवा करूंगा इसलिए सेवा शब्द थोड़ा खराब भी हो गया है अपने आप में बहुत सेवा करवाता है क्योंकि सेवा शब्द के पीछे जो आइडिया जो विचार छिपा है वो है कि हम अपने लिए नहीं कर रहे हम दूसरे के लिए कर रहे हैं तो कर रहे उसके कुछ हमको मिलने नहीं वाले हाँ वो उसका बेसिक विचार है सेवा शब्द के पीछे इसलिए सेवा शब्द सुन करके जिसको अपने लिए करना है जिसको दूसरे के लिए नहीं करना है दूसरे के लिए कम करना है अपने के लिए ज्यादा करना है तो हताश हो जाते हैं आलसी हो जाते हैं थोड़ा कम करते हैं ठीक है चलो सेवा ही है ना लेकिन जैसे अपना आया कि इसमें से मुझे मिलने वाला है नहीं ये भी एक कारण है लोग का कम लगने का प्रोपराइटरशिप टर्ंस सेंड इन टू गोल्ड इंग्लिश में एक मुहावरा है प्रोपराइटरशिप मतलब मालिकी वो जो मालिकी की जो भावना है वो रेगिस्तान को सोना बना देती है okay. रेगिस्तान में कुछ उगता है कुछ होता है कुछ नहीं होता है ना लेकिन किसी को यदि रेगिस्तान की भी मालिक दी जाए तो अपनी पूरी मेहनत करेगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ बना देगा क्योंकि उससे कुछ मिलने वाला है उसको <laughs> तो उसको कहने का तात्पर्य कि वो मेहनत करता है क्योंकि उसको कुछ फल मिलने वाला है इसलिए नहीं तो कुछ मेहनत नहीं करता है ऐसे सामान्य रूप से लोग ऐसे होते हैं और जो भक्त होते हैं जो उच्च भक्त होते हैं वो लोग कुछ नहीं मिलने वाला है तो भी ऐसी मेहनत करते हैं <laughs> उनको कुछ नहीं मिलने वाला है फिर भी ऐसी ही मेहनत करेंगे हजार गुना मेहनत करेंगे यह अंतर है भक्त अच्छे भक्त में और एक सामान्य व्यक्ति में अपने को कुछ नहीं मिलने वाला है सब कुछ भगवान को मिलने वाला है फिर भी वो अपना पूरा दम लगा देता है वो अच्छे भक्त है एक सामान्य व्यक्ति है जो उसका उत्साह चला जाता है यदि खुद को कुछ नहीं मिलने वाला तो वो कार्य करने में लेकिन यदि खुद को कुछ मिलने वाला है तो उसका उत्साह दस, दस गुना हो जाता है सही तो ये भक्तों के ऊपर भी लागू होता है क्योंकि भक्त कोई कंठी माला तिलक करने से पहले दिन से कोई अपनी भौतिक जो बंधन है वो छोड़ नहीं देता है ना उसकी भी इच्छाएं रहती अलग अलग प्रकार की भौतिक इच्छाएं मुझे ये मिले मुझे ये मिले तो इसलिए भी देखा जाता है कि यदि कुछ मिल रहा है तो पूरा जी जान लगा देंगे यदि भगवान की सेवा में ठीक है थोड़ी सेवा करनी चाहिए ऐसा करके कर लेंगे लेकिन तो उसमें जी जान नहीं लगेगा तो ये अंतर है <laughs> वक्त में और एक सामान्य व्यक्ति समझ में आया ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों होता है ना क्योंकि हम आसक्त हैं हम भौतिक जगत से आसक्त हैं, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति से आसक्त हैं, और वो आसक्ति थोड़ी ना एक दिन में छूट जाती है समझे भक्ति की पद्धति इसलिए है कि वो आसक्ति से धीरे धीरे छूट जाए समझे? तो जब तक वो आ सकती है तब तक क्या करें तो तब तक काम करना है अपने लिए काम करना है उसका जो मिलता है उसका कुछ भाग भगवान को दे देना है समझ में तो उतनी आ सकती तो छुट्टी, कमीशन कमीशन का धंधा यही है वर्णाश्रमीशन <laughs> आपने गेहूं उगाए एक एकड़ में ठीक है आपको एक एकड़ जमीन दी आपको एक एकड़ जमीन दी आपको उसमें काम करना ठीक है, है? गेहूं उगाओ चलो आप आपने डिसाइड किया मैं गेहूं उगाऊंगा ठीक है तो आप उसके पीछे और अभी जो गेहूं उगाएंगे एक एकड़ से उसमें से जितना भी निकला सब आपका ठीक है आप जितनी मेहनत करोगे उतना निकलेगा सब आपका आपकी उसके ऊपर मालिक ठीक है तो भी मेहनत करोगे गेहूं हो गया गे क्या? ठीक है हजार किलो निकला पचास मई तो अभी हजार किलो गेहूं आपका हो गया आपने इतनी तीन महीने चार महीने मेहनत की उसका फल मिला कि हजार किलो गेहूं आपका हो ठीक है तो ये हुआ कर्म आपने कार्य किया अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी अपना नियत कर्म है आपका नियत कर्म है किसान इसलिए खेती है खेती करके उसका जो फल मिला वो आपने लिया तो आपने कार्य किया उसका फल मिला कर्म और कर्म फल तो आपने ग्रहण कर लिया आपका है अभी अभी इस हजार किलो में से आपने सौ किलो भगवान को सेवा के लिए दिया ठीक है सेवा में दे दिया सौ किलो गोरनीताई की सेवा में ठीक है तो आप 10 परसेंट हजार में से सौ 10 परसेंट आसक्ति छोड़ी आसक्ति छोड़ी आपने समझा समझा ऐसे धीरे धीरे धीरे धीरे फिर कभी 15 परसेंट होगी फिर 20 परसेंट होगी ऐसे आगे जाके सौ परसेंट हो जाएगी बताया था उधर ही बताया था कक्षा में विकास से थोड़ी बात भी की थी कितनी सोध होती बनाओगे तो कितनी दोगे अस्सी दोगे नहीं नहीं नहीं पचास नहीं नहीं पच्चीस दूंगा पच्चीस पे सेट किया था उसको <laughs> तो ये है पद्धति समझे तो अभी आ सकती है नाइन्टी परसेंट आ सकती है और वो धीरे धीरे धीरे धीरे कम होगी क्योंकि हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना जो कर्म का फल है वो भगवान को अर्पित करना इसका अभ्यास कर रहे हैं और साथ में भक्ति कि डायरेक्ट क्रियाएं भी कर रहे हैं हरे कृष्णा जपना कीर्तन करना इत्यादि उससे भी हमारी आसक्ति जब हृदय से धुलती रहती है तो उससे हमारी वास्तविक प्रगति होती है तो धीरे धीरे हम और ज्यादा दे पाते हैं और ज्यादा दे पाते हैं और ज्यादा दे पाते हैं समझे है? तो ये है अभी कल से कुछ मांगने मत लगना त्रिभंगानंद प्रभु से प्रभु जी क्या मैं इतना काम करता हूं मुझे इतना दो फिर मैं दूंगा वापस दूंगा <laughs> क्या अभी आप सीखने की उसमें हो ना मैं मांग रहा हूं मैं बोल रहा हूँ सीख... <laughs> सीखने के बाद आपका हो जाएगा सब सीखने के बाद सब आपका फिर उसमें आपकी जितनी इच्छा है दो हाँ टैक्स देना पड़ेगा किसको देना राजा को टैक्स देना पड़ता है कौन है राजा वो आप टैक्स निकालो फिर हम गौने? राजा दे देंगे गोर निकाय राजा चलिए राजा मैं हूँ <laughs> मैं हूँ राजा जो जमीन देता है वो राजा जो आपको जमीन देता है राजा है समझे वैश्य भी शुद्र को देता है नहीं वैश्य शुद्र को नहीं देता वैश्य काम कराता है मतलब जमीन दी नहीं ना जमीन देने में और काम करने में अंतर है ना जमीन आपको मिली इसका अर्थ है की इसमें आप जो भी उगाएंगे वो आपका होगा तो वही तो हम जमीन नहीं मिलेगी हुँ? जमीन नहीं मिलेगी जमीन आपको दी हाँ। तो आप उसमें जो भी उगाए आपका हुआ हाँ। तो ये जमीन देना हुआ हाँ। अभी आप अपने वर्कर के पास काम करे जो भी उगाते वर्कर का होता होते हाँ बस तो आपने जमीन नहीं दी तो इस, इस कार वैश्य जमीन नहीं देता है राजा ही जमीन देता है और हाँ। यदि <laughs> उसको दे दी तो जो भी उगेगा उसका तो हाँ तो फिर वो वो वैसे का कार्य कर रहा है ना हाँ तो मतलब वैश्य ने दे दी ना <laughs> तो वैश्य ने दे दी ना तो राजा के वैश्य ने दे दी तो फिर राजा फिर इंडिपेंडेंट कर देगा ना वैश्य को राजा ने आपको दी आपने उसको दी एक्चुअली राजा नहीं दी ना अरेगा तो तो तो तो ना ऐसा तो भी हो सकता नाच आप, आप, आप, आप मतलब के बीच के, के आदमी तो तो नहीं मैं तो डायरेक्ट दे रहा है <laughs> क्योंकि पहली बार लोकेट कर रहा हूँ ना मुझको किसने दी बीच के आदमी हो तो मुझे किसी ने दी हुई नहीं चाहिए ना किसी ने दी किसने दी कहा है वो लेके आओ पेपर पे होना चाहिए ना हाँ ये व्यक्ति है एक्चुअली मालिक है इसने इसको दी ऐसा <laughs> होना चाहिए ना है ना होता है ऐसा होना चाहिए ना मेरे ऊपर कोई होना चाहिए मैं किसको टैक्स दूंगा बता जो सबसे ऊपर है उनको अल्टीमेटली टैक्स पहुंचता है तो मैं किसको टैक्स दूंगा आप मुझे देंगे तो गोरनीताई के तो क्या बोलते हैं ऑन बिहाफ उनके रिप्रेजेंटेटिव की तरह उनके क्या बोलते हैं प्रतिनिधि प्रतिनिधि की तरह हम कार्य कर रहे हैं ना गोरनीता थोड़ी डायरेक्ट आकर के कुछ करेंगे <laughs> तो वो तो ब्राह्मण भी और क्षत्रिय भी दोनों गोरनीता के प्रतिनिधि की तरह ही कार्य करते हैं <laughs> बहुत बात करोगे तो आपका पानी बंद हो जाएगा <laughs> पानी, पानी भी बंद करवा दूंगा <laughs> ये ये राजा का कार्य है पानी सप्लाई करवाते हैं मतलब कैनाल सिस्टम बनाते हैं रोड बनाते हैं आपका फिर गाड, बड़द गाडा भी निकलना बंद हो जाएगा ये सब व्यवस्था राजा करके देते हैं इसलिए उसको टैक्स मिलता है समझे <laughs> वो टैक्स देना बंद कर देंगे तो काम बंद हो जाएगा आपका ठीक <laughs> है यदि राजा ने हमारे काम नहीं किया तो राजा ही मरेगा तो आपका पाप राजा के पास पहुंच जाएगा पूरा पाप और राजा ने ले लिया ना सारा पाप हुँ? कैसे राजा ने किया पाप हमारा क्या राजा को आपका पाप मिल जाएगा यदि राजा आपसे टैक्स लेता है और उसका कार्य नहीं करता है तो वो टैक्स का जो पैसा जा रहा है सब उसमें आप आपका भी जो कर्म फल है उधर जा रहा है तो तो राजा को लगता है वो कर्मफल तो जी राजा टैक्स लेता है हमसे तो रोड बनाते हैं फिर भी पे जाते तो दे भी तो वो तो आज का थोड़ी राजा है वो तो गवर्नमेंट है तो राजा की बात कर रहे हैं ना गवर्नमेंट आज तो आज तो गवर्नमेंट है वो क्या करती है आप कुछ बेचेंगे तो उसके ऊपर टैक्स है और खरीदने वाले आपको भी टैक्स भरना है और खरीदने वाले को भी टैक्स भरना है बढ़िया सिस्टम है बेचने वाले को टैक्स भरना है और खरीदने वाले को भी बनना है <laughs> जहाँ पे भी मौका मिला टैक्स ले लो टैक्स लेके कमाते वो लोग है ना बटोर लेते हैं स्टेक्चू ऑफ यूनिटी करोड़ की तो उसमें जितने उसका डबल हाँ, इसमें भिखारियों को नहीं खिलाएंगे। और हम मंदिर खोले गए भिखारी को खिलाए टैक्स मंदिर पे बाद मत लेके जाओ समय हो चुका है ऑलमोस्ट बात वापस ऐसे करनी तो, तो आप लोग सीख जाइए फिर आपको मिलेगी जमीन मिलेगी और उसमें जो भी उगेगा आपका ही होगा चिंता मत करो ऐसे तो ऐसे तो आप लोग ही ये तीन तो इधर के परिवार के इसलिए इनका तो जो उगता है इनका ही हो गया ऐसे ही क्योंकि परिवार के ही जन है ना उसमें आप और पिताजी अलग नहीं है बलराम के पिताजी इसलिए अभी त्रिभंगानंद हुएगा लेकिन पैरों पे खड़ा होना है लेकिन आप लोग भी एक दिन ऐसा आना चाहिए कि पिताजी को आप देंगे ऐसा नहीं पिताजी आपको दे रहे हैं समझे पिताजी को आपको देना है आप जाकर के पिताजी को क्या बोलते भरण पोषण करेंगे पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा ना अन्यथा कैसे होगा जी आप लोग पैरों पे खड़े नहीं हो पाते तो आगे जाकर के पिताजी तो बूढ़े होंगे तो फिर काम तो करना बंद करना पड़ेगा ना उनको ठीक है और आप लोग के पास कुछ है नहीं खाने पीने के लिए दो दो। तो क्या होगा समाधि बाहर, <laughs> बाहर जाना पड़ेगा बाहर जाना पड़ेगा ना चलो बेल गाय नहीं भी बेचे तो ट्रस्ट ने ले लिया ठीक है चलो आप तो संभाल नहीं रहे लेकिन आपका इधर से कुछ निकल पाएगा फिर पेट तो भरना चाहिए ना आप निकल तो क्या करोगे फिर सिटी में जाकर के कहीं नौकरी करनी पड़े ना स्टेचू ऑफ यूनिटी में नौकरी ले लोगे हाँ, पड़ेगा <laughs> लेकिन जाना पड़ेगा ना इधर से तो भक्ति के अनुकूल जो भी वातावरण वो सब छोड़ना पड़ेगा नहीं तो इसलिए इसको गंभीरता से लेना चाहिए खेल खेल में ये समय निकाल देंगे मेहनत नहीं करेंगे तो हाँ हम विकलो नहीं <laughs> कंपनियों के हाथ में वो भी खेलते ही है ना मल्टीनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी मल्टी कंपनी मतलब जो एक से ज्यादा देशों में होती है उसको मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं बहुराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय एल एन टी है, भुलाश्ट्री। है। बाटा रिलायंस है ये सब। टाटा टाटा टाटा बोलने वाला तो बोला ऐसे बहुत सारी मल्टी कंपनी होती है और हम मल्टीनेशनल किलोने बन जाएंगे उनके हाथ में <laughs> इंटरनेशनल <laughs> अभी तो सब कंपनियां चल रही है आप लोग जवान होकर के 30 साल के हो जाओगे तब तक तो, तो पता नहीं क्या हालत होगी समाज की लगता है कि वो लोग कोई कहीं नौकरिया कुछ होने वाला है नहीं ऐसा लगता है कुछ मैंने सुनना ही <laughs> वो क्या बोलते हैं अभी पेट्रोल वाली गाड़ी बंद हो बैटरी वाली गाड़ी बंदोलन वो तो कब से बन रही है वो थोड़ी ना सभी गाड़ियों को रिप्लेस कर सकती ठीक है वो अलग ही चीज है आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब है इसलिए इतने लोग किसान लोग खेती छोड़ रहे हैं हर रोज तो इतने साल बाद तो खत्म ही हो जाएंगे तो यही तो समस्या है ना यही तो समस्या है 33000 रोज की आप गिनी है तो कितने हुए हो गया पूरा एक दो साल साल के कितने हो गए तैतीस हजार गुना मान लीजिए तैंतीस हजार गुनिया तीस तो एक लाख दस लाख हो गए ना साल के नहीं महीने महीने के तीस गुना। नहीं तैस लाख गुना तीन सौ गिनो ना तैंतीस हजार गुना तीन सौ तीस हजार नहीं तैतीस गुना तीन होगा तो दस का आंकड़ा आ जाएगा ना तैतीस गुना तीन तैतीस हजार और तीन तो हजार लाख हो गया तैतीस तीन दस दस लाख एक साल में दस लाख दस साल में एक करोड़ ऐसा तो लगता है कि एक साल भी सब ये तो अभी बता रहे ना तैतीस गुना तीन सौ होता है ना एक साल में एक करोड़ एक साल में एक भारत की जनता एक सौ पच्चीस करोड़ है पहले एक सौ पचास करोड़ और उसमें से पचास परसेंट अभी तो पाँच सौ गाँव बच्चे शायद हाँ गुजरात की बात कर रहा हूँ 500 सौ तो इधर ही हो जाएंगे नर्मदा जिले में अरे नहीं, और क्या <laughs> <laughs> तो ऐसे फिर जाना पड़ेगा बाहर जाना पड़ेगा और बाहर भी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा ये दिमाग में क्यों नहीं आ रहा इनके कि पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए नहीं क्या मत सोचो हम पहले मेहनत करेंगे तो सबके दिमाग हमको हम, हम यदि यहाँ पे करके दिखाते हैं ना ठीक से तो लोग देख देख करके सबके दिमाग में आएगा सुन कर के दिमाग में नहीं आता है किसी के सबके दिमाग फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस नहीं है ना आपके दिमाग में भी नहीं आता यदि आप इधर नहीं होते देख के ही दिमाग में आता है सुन के दिमाग में आना तो बहुत कम लोगों का काम है महाराज जैसे कुछ होते हैं उनके सुन के दिमाग में तो आप लोग पहले से यहाँ पे हो इसलिए देख भी रहे हो अनुभव भी कर रहे हो इसलिए दोनों से दिमाग में आया लेकिन उसको छोड़ दोगे मौके को तो हम भी तो आप भी उसी कैटेगरी में आ जाओगे पेंट शर्ट पहनना पड़ेगा फिर <laughs> <laughs> नहीं <आ>, मैं नहीं <laughs> तो बोलने से सही ना होता है जबरदस्ती पहनना पड़ेगा जबरदस्ती <laughs> पहनना पड़ेगा तो दुबई गए <laughs> करते <laughs> इसलिए तो गंभीरता से लो अच्छे से काम करो भीम कर्मा रिपोदर लिख लो ये पॉइंट टोटल सब सब पॉइंट में लास्ट वाला पॉइंट है भीम कर लो जम के काम करो जम रोजीन जम के खाओ जम के खाओ मेहनत लगाओ <laughs> खाओ पॉँट ने पॉँट ने। हाँ मेन पॉइंट पंद्रह वाला श्लोक पंद्रा। पंद्रा। पंद्रा। एक पंद्रह तो रहे बदल गए प्रेक्षक जम के काम जम के खाओ मेहनत लगाओ एक पंद्रह मिनट जम के खाओ मेहनत मुझे हमारा के मेहनत लगा ठीक है ना घर पे बोल देना अच्छे से बनाए रोटला है ना, तो ना बनाना बनेगा नहीं खाएंगे क्या वही तो आपको डबल खाना दिन है तो, पड़ेगा तो, अगले दिन तो बनाना पड़ेगा ना इस इस तो थोड़ा थोडा ही खाना सन्यासी थोड़ी काम चोरी के लिए बनना होता है <laughs> नहीं न कर्मणा न नारंभान नष्कर्म्यम पुरुषोष्णते हैं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं सन्यासना देवा सिद्धि समझि ग थोड़ी ना सिद्धि मिल जाती और क्या बोलते हैं मिथ्याचारी बन जाते हैं <laughs> संन्यास किसको लेना चाहिए जो चीटी की तरह खाता है और हाथी की तरह काम करता है वो सन्यासी बनने के लायक है फर्स्ट क्लास ज्यादा खाने हाँ अकेला जाए सौ को लेके आए ऐसा होना चाहिए सन्यासी सन्यासी कैसा होना चाहिए एक जाए सौ को लेके आए जी गए सौ गए कितना ऐसा नहीं होना चाहिए उल्टा सौ गए देखो वो सब बहुत उच्च स्तर है अभी हम आप अभी हम अपनी पंद्रह मिनट नींद कम नहीं कर सकते बोलते सन्यास लेना है <laughs> तो सन्यास क्यों लेना है क्योंकि उसमें फिर इतनी मेहनत नहीं है सन्यास में इतनी मेहनत नहीं इसलिए सन्यास लेना है वाह तो बन जाओ मिथिया बहुत सारे घूमते हैं ट्रेन में मिलते ही ना अरे कुछ काम कुछ काम नहीं करते बस घूमते रहते हैं खाना टिकट भी नहीं, नहीं लेते ट्रेन में खाना भी कहीं से जो मिल गया इधर उधर से ले लिया तो बंदर भी सन्यासी ऐसे तो <laughs> चोरी करते है, है ना मरकट मरकट वही राग गया बोलते उसको चोरी करता है बंदर तो हाँ तो उसमें क्या है तो हम भी चोरी करेंगे ही नहीं यदि हम सन्यास ले रहे हैं कोई काम नहीं करने के लिए तो खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे कहीं ना कहीं से पेट तो पालना पड़ेगा ना इसीलिए तो उसको मिथ्याचरी बोलते हैं ना महना चोरी करेगा डाका डालेगा उल्टा सीधा काम करेगा समझे क्योंकि इंद्रिया काबू में नहीं है सन्यासी तो बनते हैं जिनकी इंद्रिया नियंत्रण में है रोजी मेहनत होता है की मेहनत होता है मेहनत मेहनत थोड़ी होता है मेहनत तो है अरे लिखने दो ना समझ जा हिंदी की क्लास थोड़ी चल रही तो रखा नहीं था। नहीं था। नहीं था। <laughs> तो साइन साइन करना है तो अंगूठा लगा देने का अंगूठा अंगूठा सब बन जाओ उसमें क्या लगा <laughs> देखो पहले सब लोग अंगूठा चाटते फिर साइन आया साइन सिग्नेचर करना है ठीक है अभी वापस सब लोग अंगूठा छाप हो गए पता है पता है वो नहीं। वो करेंगे ना उसकी नकल करके आज सब अंगूठे की छाप चलती है ना आप आधार कार्ड किया है हाँ। हाँ। <laughs> सब छाप ले ली अभी फोन में आपके उंगली की छाप करेंगे तो लॉग हो जाएगा <laughs> सब चीज सब जगह अभी ये हो गया वापस अंगूठा छाप हो गया आज में तो कोई ऐप भी खोली तो भी वो जमाना पड़ता है तो वापस अंगूठा चाप हो गया लिखना सीखने वापस अंगूठा चाप फिर पढ़ना सीखे और अभी वापस सब पढ़ना भूल रहे क्योंकि अभी सुन करके वापस देख करके और सुन करके बस अभी पढ़ना छोड़ रहे अभी कोई इतने से ज्यादा पढ़ता नहीं है कोई यदि लंबी चीज है तो इतना चार पांच लाइन पढ़ के छोड़ देता है उसको आपको वीडियो, वीडियो बनाना ताकि वो देखे और सुने जा रहा है प्रभुपाद की जाए श्रीमद भगवद गीताए था